आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुन नाइन एफ सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जय शंकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं जो रेलवे में काफी समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अभी भुवनेश्वर में है उससे पहले बॉम्बे थे उसके पहले दिल्ली थे ऐसे अलग अलग जगह पे इनकी सेवाएं देना हुआ है तो आइए उन्हीं से सुनते हैं उनके बारे में जयशंकर गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार मेरा नाम जयशंकर गुप्ता मैं रेलवे में लास्ट 33 साल से डिफरेंट पोस्ट पर और डिफरेंट प्लेसेस पे कार्य कर रहा हूं। अभी मेरी पोस्टिंग भुवनेश्वर में है आई एम प्रिंसिपल चीफ नियर साउथ इस ईस्ट कोस्ट रेलवे उससे पहले मैं सेंट्रल रेलवे बॉम्बे में था उससे पहले दिल्ली गुवाहाटी गोरखपुर कोंकण रेलवे आर डी काफ़ी जगह काम कर चुका हूं ये जो इस ज्ञान में मैं जो सबसे पहले 2000 में ज्ञान में आया तब से मैं इसमें चल रहा हूं वैसे मुझे कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि मुझे इसी ज्ञान में चलना है मैं छोड़ भी सकता था पहले से मैं इससे पहले दस बारह ऑर्गेनाइजेशन गया हुआ हूँ और एवरेज छः महीने में बदल लेता था लेकिन 2000 के बाद मुझे इसके कोई मिला ही नहीं तो मतलब इसे आई मैं इससे करता हूँ कि संपूर्ण ज्ञान है बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि मैं 14 साल से इसमें चल रहा हूँ और बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जयशंकर गुप्ता जी आप ब्रह्मा से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और अपने इस रेलवे की सर्विस में आपको तीन दशक ऊपर आपने सेवा दी है और अभी भी वर्तमान समय में भुवनेश्वर में आप अपनी सेवा दे रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं सफर की बात करते हैं यात्राओं की बात करते हैं तो उसमें रेलवे अपना अहम भूमिका निभा रही है वर्तमान समय को देखते हुए क्या और परिवर्तन करना है सफर को अच्छा बनाने के लिए रेलवे की जो सेवाएँ मिल रही हैं वो और अच्छी हो उसके लिए आपका क्या विचार है रेलवे की सेवाएँ तो वो बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं अभी जो नई गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र बो, मोदी और उनके मिनिस्टर सब लोग कोशिश कर रहे हैं और रेलवे में बहुत स्कोप है करने का और 2000 से मैं इसमें जुड़ा हूं तो मुझे लगता है कि यदि इस तरह के कोर्सेज रेलवे के लोग करें तो रेल में और बहुत अच्छा हो सकती है काफ़ी काम क्योंकि ट्रैफिक हमारे लोग यहाँ बढ़ता जा रहा है उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है और मैं तो जब से इससे जुड़ा हूँ सब लोग कह रहे हैं कि कार्य नहीं होता कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसा इंपॉर्टेंट है जो तीन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज एम हमने किए हैं तो मनी लोग कहते हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है लेकिन मेरे हिसाब से मनी थर्ड इम्पोर्टेंट रिसोर्स है फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स इज माइंड माइंड हमको डेवलप हम लोग माइंड डेवलपमेंट नहीं करते हैं अपना जो रेलवे के उसमें प्रायरिटी अभी उतनी नहीं आई है माइंड को यदि डेवलप करें पहले आईक्यू होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन अभी ईक्यू इमोशनल क्वेंट आया है उसके बाद स्पिरिचुअल कोशेंट जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन जैसे ब्रह्मकुमारी जैसे कोर्सेज हैं मेटिशनस है से, इसका इससे स्पिरिचुअल कोशेंट बहुत बढ़ता है और माइंड की पावर बहुत बढ़ती है और बहुत कुछ कार्य हम अच्छी तरह से बहुत कई गुना अच्छी तरह से हम कर सकते हैं तो पे है। और दूसरा मैन पोटेंशियल मैन का पोटेंशियल बढ़ाया जाए वो भी इन कोर्सेज से बहुत बढ़ सकता है तो मैं तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी माइंड को देता हूं सेकंड मैन को देता हूं थर्ड मनी को देता हूं और तैतीस साल में मुझे कभी पैसे की शॉर्टेज नहीं पड़ी और मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया है कि घर में भी उनको शॉर्टेज नहीं पड़ती पैसे की जितना पैसा होता है वो माइंड से और मैन से आपस में उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में काम चला लेते हैं लेकिन रेलवे में बार बार यही उनको इम्पोर्टेंस अभी पहले और सेकंड रिसोर्स मैन का पोटेंशियल और माइंड का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए ऐसे कोर्सेज करने के लिए अभी बहुत कम आई है बेटे आ रही है इम्पोर्टेंस तो मनी के कारण बोलते हैं और इसलिए काफ़ी काम अभी नहीं हो रहे हैं लेकिन दूसरा जो है ट्रांसपोर्टविंग का एक तो है हम कम से कम पैसे में हमने लिमिटेड रिसोर्स में और यदि माइंड का पोटेंशियल बढ़ाएँ और मैन का पोटेंशियल बढ़ाएं तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी हम बहुत कार्य अच्छी तरह से कर सेकंड जो मैं 94 से कोंकण रेलवे में मैं आया तो 94 से मैं नॉर्दर्न रेलवे में ट्राई किया जीरो एक्सडेंट्स क्योंकि वहाँ हम पहले जापान में पढ़ा कि वो जीरो डिफेक्ट की बात करते थे और तो हमने कहा कि हम तो जापान से मैंने स्टडी किया तो हम तो जापान से बहुत अच्छे हैं इंडिया ह्यूमन रिसोर्स में स्पिरिचुअल रिसोर्स में बहुत अच्छा है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते तो जो हमने कुछ दो चार वीकनेस देखी उसको ट्राई किया तो मुरादाबाद में मैं 95 में गया था तो हमने जीरो एक्सटेंट्स की बात की और जीरो एक्सटेंड हमने एम बनाया और भगवान ने भी हेल्प की कि हाँ जीरो एक्सटेंड हो गया और अभी हमने भुवनेश्वर में जीरो एक्सटेंट का एम बनाया तो अभी हमको पिछले साल में जीरो एक्सटेंट हुआ तो एक्सडेंट्स और जितने स्टडी किया है कल भी भाई ने भी बताया कि जो 95 में भी मुरादाबाद में भी स्टडी किया जितने रेलवे में एक्सीडेंट होते हैं अबाउट 90 परसेंट हुमन फेलियर से होते हैं कोई ह्यूमन ड्राइवर कोई नहीं चाहेगा कि हम एक्सडेंट करें बट बिकॉज कुछ टेंशन है बहुत सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट है तो उसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं तो यदि रेलवे वालों को काफ़ी इंपॉर्टेंस आ रही है उन लोगों को नीचे लेवल पे कि ड्राइवर्स को इनको ऐसे कोर्सेज कराए जाएं जिससे एक्सीडेंट काफ़ी कम होते हैं लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी जो टॉप मैनेजमेंट है ब्यूरोक्रेट्स में अभी इसकी बहुत अवेयरनेस कम आई है जबकि हमारे ब्रह्म कुमारी भाई बहनें काफ़ी कोशिश करते हैं जबकि उनको सारे भाई बहन बराबर हैं बट वो हमेशा कोशिश करते हैं कि बड़े टॉप मैनेजमेंट बड़े ऑफिसर ज़्यादा आए जिसको इसकी इम्पोर्टेंस पता लग सके और इम्पोर्टेंस पता लगने के बाद जिससे वो नीचे ज़्यादा सेवा कर सकें क्योंकि अभी वो सर्कुलर आता रहे जिनको इम्पोर्टेंस नहीं पता खुद भी नहीं आते हैं नीचे वालों को भी इनक्रेज नहीं करते क्योंकि उन, उनका दोष नहीं है क्योंकि उनको इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है मेडिटेशन कोर्स है ब्रह्मकुमारी क्या अच्छा कार्य कर रहे हैं रेलवे के लिए या दूसरे उनको अभी उनकी इसकी इम्पोर्टेंस नहीं मालूम है यदि एक बार वो एक घंटे या दो घंटे एक दिन के लिए भी आ जाए तो बहुत ब्रह्मकुमारी का बहुत कार्य सरल हो जाएगा कि उनको इसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी और रेलवे में मेरेकल हो सकता है अभी हम तो बारह साल से कोशिश कर रहे हैं कि बाबा की जितनी सेवा हो सके अभी बॉम्बे में भी हमने काफ़ी 400-500 लोगों का सेमिनार किया दोनों जनरल मैनेजर्स को बुलाया दोनों जनरल मैनेजर्स बहुत इंटरेस्टेड थे कि बहुत अच्छा कोर्स है सबको जाना चाहिए और वो भी दोनों इंटरेस्टेड थे माउंट आबू आने के लिए लेकिन क्योंकि दो चार्ज देख रहे नहीं अभी नवंबर से जब से भुवनेश्वर गए हैं हमने एक विजन मिशन स्टेट पहला मिशन बनाया है कि सबको जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं एक साल में एक बार सब को कोर्स करना है और उसकी वजह से सब विलिंग कैंडिडेट्स भुवनेश्वर में हर महीने करीब डेढ़ सौ लोगों का तीन चार दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम स्टार्ट किया है और उसमें गैंगमैन से लेके जनरल मतलब चीफ इंजीनियर तक सब लोग जैसे जापान में मारुति में नीचे से लेवल ऊपर लेवल तक सभी खट्टे रहना खाना कोर्स करना करते हैं उनको बहुत अच्छा फ़ायदा उनका फीडबैक जो आया है देखते सर हमको तो इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था इतना इतना अच्छा कोर्स है इतना अच्छा कार्य करते हैं और अभी इस कोर्स में ट्रांसपोर्ट विंग में भी भुवनेश्वर से काफ़ी लोग आए बॉम्बे से भी और अभी हम हम लोग ग्रुप में कोशिश कर रहे हैं कि किस पी में मिलके या रेलवे मिनिस्टर से मिलके उनको इसकी इम्पोर्टेंस बनाई जाए जा, समझाई जाए उनको एक बार इनवाइट किया जाए यहाँ पे और उनको इम्पोर्टेंस समझाई जाए कि इस मेडटिशियन या ब्रह्मवार के मेडटिशियन से कितना आदमी का माइंड पोटेंशियल बढ़ सकता है रेलवे में कितना दस गुनी बीस गुनी सौ गुनी उन्नति हो सकती है जयशंकर गुप्ता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि, कि मेडिटेशन जो है हमारे वर्कप्लेस पे कैसे काम करता है और आपने बताया कि जैसे सभी दुनिया में जो है मनी पावर को ज़्यादा मानते हैं और ऐसा नहीं कि हम लोग मनी पावर को नहीं मानते लेकिन सबसे पहला है माइंड पावर अगर मन हमारा डेवलप हो जाए मन अगर हमारा सात्विक हो जाए अच्छे विचारों वाला बन जाए तो हम बहुत कुछ काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और मन को आपने बताया कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस एंड मनी जो है वो थर्ड में आ जाता है सेकेंड आता है फिर हमारा मैनेजमेंट सिस्टम जो तो इस तरह से हम अगर ह्यूमन पावर अच्छी तरह से यूज करते हैं और मन की दिशा हमारी अच्छी हो तो हम जो है हर असंभव चीज़ को करके देख सकते हैं जैसे आपने एग्जाम्पल दिया जीरो एक्सीडेंट का वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि जिस तरह से हम अगर मनोबल रख के किसी लक्ष्य को लेते हैं और उसके लिए पूरी तरह से मेहनत करते हैं तो वो बहुत जल्दी हम लोग हासिल करते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके जयशंकर जी अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबा नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मिलाते रहो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 तरसू में गाना फिरता हूं मैं मारा मारा आधरती अंबर पानी जैसा कृष्णा तेरा ना देना होगा जन्मो जन्म तक गाना तेरा नाम हाँ इतना सुंदर कितना प्यारा तेरा नाम नूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण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 जाने संसार सारा हा धरती अंबर पानी जैसा कृष्णा तेरा नाम के ना होगा जन्मो जन्म तक काना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 जग सारा हा धरती अंबर पानी जैसा कृष्णा तेरा नाम लेना होगा जन्मो जन्म तक काना तेरा नाम हाँ इतना सुंदर इतना प्यारा प्रभु जी तना तेरा ना आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जयशंकर गुप्ता जी से जो रेलवे में अपनी सेवा दे रहे हैं आइए अभी बात करते हैं जैसे कि हम लोग यात्रा जब भी करते हैं तो यात्री को किस तरह की सुरक्षा या किस तरह की देखरेख या अटेंशन देना चाहिए एक तो मैंने सेफ्टी के बारे में बताया सेफ्टी में हम हमेशा एम जीरो एक्सीडेंट हो ना हो, हमको हमसे टारगेट जीरो एक्सडेंट रखना चाहिए जनली रेलवे में क्या रखते हैं कि पिछली बार 10 हुए तो इस बार 10 परसेंट घटा के 9 टारगेट रख लो और चीज़ का रख सकते हैं लेकिन एक्सटेंड्स का हमको टारगेट ज़ीरो रखना चाहिए हो जाए बहुत अच्छा है नहीं हो तभी भी लेकिन हमने जो दो तीन बार ट्राई किया हमें भी उम्मीद नहीं थी पूरी की हो जाएगा लेकिन हमने एफर्ट्स किए हमारे स्टाफ ने एफर्ट्स किए सब ने एफर्ट्स किए और उससे अच्छा क्योंकि हमने एक स्टेप लिया भगवान कहता है कि आप स्टेप लो मैं आपकी मदद करूंगा तो हम लोगों ने सब एफर्ट्स किए तो उसमें भगवान ने भी बहुत मदद की कि, कि हम दो तीन जगह जीरो एक्सटेंड कर पाए और हमें उम्मीद रेलवे में भी कर सकते हैं दूसरा जो सिक्योरिटी है वोमन सिक्योरिटी है उसके लिए भी यदि रेलवे में यदि इस तरह के कोर्स करेंगे मेडिटेशन कोर्स करेंगे वो करेंगे तो जब माइंड पोटेंशियल होगा तो जैसे कोर्सेज है इनका जैसे एक पहले था स्मार्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट राइट थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग काफी चीज आती है दूसरा डेडिकेशन कमिटमेंट आता है तो हम और अच्छी सेवा दे सकते हैं यात्रियों को क्लीनलीनेस है या यात्री है यात्री सुविधाएं जैसे स्टेशन हैं हम जब कोंकण रेलवे से नाइन्टी में दिल्ली में आए थे तो हमने कहा इसको दिल्ली को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाए उसके बाद हमने कुछ कर एफर्ट्स भी किया दिल्ली डिविजन में रह तो अभी नहीं उसके बाद लालू जी रेल मंत्री थे उन्होंने दस साल के बाद कि इसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाए अभी भी नहीं हुआ फिर उम्मीद थी कि कॉमनवेल्थ गेम में हो जाएगा तो अभी भी नहीं हुआ अभी अपने नरेंद्र मोदी जी कटरा में गए तो बता रहे थे कि हम स्टेश को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बेटर देन एयरपोर्ट्स बनाएंगे तो बजट में देखा उनकी इंटेंसन भी है इच्छा भी है कमिटमेंट भी है लेकिन रेलवे में ट्रेन चलाना तो ठीक है वो ट्रेन भी इतनी ट्रेन हो गई है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसलिए काफ़ी ट्रेन टाइम पे नहीं चल पाती हैं जितना पब्लिक को तो चलना चाहिए और ये जो पहला मैं बता रहा हूँ कि हुमन मेडिटेशन की और हुन पोटेंशियल की माइंड पोटेंशियल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है यदि इससे तो और अच्छा ट्रेन टाइम से चल पाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सब और दूसरा जो स्टेशन है वो भी अभी वर्ल्ड बजट में दिया वर्ल्ड क्लास स्टेशन लेकिन रेलवे में शुरू से ही रेलवे स्टेशंस, स्पेशली सर्कुटरिंग एरिया जो हमारा है बहुत नीट एंड क्लीन नहीं है उसकी इम्पोर्टेंस रही नहीं है तो शुरू से ही जब भी कोई सिविल इंजीनियर्स हो या कोई वो ट्रेन चलाने में लगे रहते हैं स्टेशंस की पर्टिकुलरली सर्कुटिंग एरिया वगैरह का लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है लोगों को आइडियाज नहीं है और आइडियाज नहीं है और दूसरा वो घर की तरह से काम नहीं करते हैं जो हम लोग भ्रह्म कुमारी में बताते हैं कथनी करनी में अंतर है हम सोचते कुछ है, करते कुछ कहते हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो रेलवे में जो है घर में तो हम जो लिमिटेड पैसे में हम काम करते हैं लेकिन रेल घर में हम लिमिटेड पैसे में उसी तरह से रिसोर्सेज में काम करते हैं लेकिन जहां ऑफिस की बात आती है तो कितना पैसा हम वेस्ट करते हैं और प्राइवेटाइज नहीं करते हैं या कौन सी सर्कुलेटिंग एरिया पर भी या स्टेशन पर भी हम कम से कम पैसे में नहीं चलाना चाहते इसलिए पैसे का बहाना प्रोजेक्ट बहुत बहुत साल चलते रहते हैं स्टेशन सर्कुलटरिंग बहुत ही गंदी हालत में है मतलब तो बहुत कुछ किया जा सकता है तो कमिटमेंट होना चाहिए डेडिकेशन होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए पर सबसे पहले मैं मानता हूँ सब कुछ हो सकता है लेकिन वो तभी होगा कि तब आप कमिटमेंट होगा डेडिकेशन होगा आपकी राइट थिंकिंग होगी पॉजिटिव और तभी आ सकती है कि तब रेलवे बोर्ड ने जब तक हम मेडिटेशन कोर्सेज और अपना इस्परिचुअल कोर्सेड नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि किसी के कहने से ज़बरदस्ती प्रेशर देने से इतना नहीं हो सकता क्योंकि आप बच्चे को भी आप प्रेशराइज नहीं कर सकते इतने अंदर से कमिटमेंट ना आए अंदर से थिंकिंग ना आए कि मुझे रेलवे के प्रति कुछ करना है पब्लिक के प्रति कुछ करना है कंट्री के प्रति कुछ करना है तो ये है तो मुझे उम्मीद है कि यदि शायद कोर्स लोग ज़्यादा से लाभ उठाएंगे और रेलवे भी आगे बढ़ेगा और मुझे उम्मीद है मैं 20 साल से उम्मीद कर रहा था कि इंडिया विल भी सुपर पावर तो हो सकता है अभी चांस आ गया हो कि नए मंत्री प्रधानमंत्री आए हैं या भगवान ने बाबा ने इस समय निकाला हो कि कुछ अच्छे अच्छी चीज़ें हों और इंडिया दोबारा से वर्ल्ड पावर बन जाए बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर शंकर गुप्ता जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हमें जो है वर्कप्लेस में और घर में जिस तरह के सिचुएशन में हम लोग अपने आप को एडजस्ट करते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेस में हम लोग जो है बहुत बड़ा काम करते हैं वैसे ही अगर हम वर्क में भी लिमिटेड रिसोर्स जितना हमारे पास है उसमें अगर हम लोग जितना ज़्यादा दे सकें तो वो बहुत ही बड़ा काम हो सकता है ये आपने बताया अपने शब्दों में तो इसलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा उन सभी लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे मैं रेलवे वालों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों का हम लोग रेलवे के ऑफिसर हो या स्टाफ हो बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं और कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम सब चीज़ पे ध्यान देते हैं दूसरों पे फैमिली मेंबर पे ऑफिस में लेकिन हम अपने पे ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ टाइम अपने पे भी निकालें जैसे यदि आपका बैंक बैलेंस यदि बैंक बैलेंस कम है तो आप फाइनेंशली हेल्प नहीं कर सकते इसी तरह से यदि आपका इमोशनल क्वेश्चन स्प्रोस का इनर पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रांग नहीं है आपके अकाउंट में नहीं है आप स्ट्रॉन्ग ना तो आप अच्छी तरह से बच्चों की हेल्प कर सकते हैं ना परिवार की हेल्प करते हैं ना ऑफिस में अच्छा काम कर सकते हैं तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम 24 घंटे में जो स्टीफन कवे की बुक है सेवन पीपल उसमें हैबिट्स बेस्ट सेलर बुक उसमें भी कहा है कि अपनी पर्सनैलिटी पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पे ध्यान दो यदि आप वीक होंगे तो उतनी हेल्प नहीं आप यदि स्ट्रांग होंगे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी आपका इमोशनल स्पिरिचुअल तो आप देश की रेलवे की लोगों की बहुत सेवा तो थोड़ा चौबीस घंटे में यदि एक दो घंटे आप और उसमें भी इनर पर्सनलिटी पर सार्पण उसने फोर डायमेंशन फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल कहा है तो यदि स्पिरिचुअल डायमेंशन पे हम थोड़ा सा भी टाइम दें वीक में डेली डेली आधा एक घंटा और वीक में कभी जितना भी यदि टाइम दे यदि हमारा स्पिरिचुअल स्परिचुअलिटी पर थोड़ा सा हमारा बेटर हो जाए स्पिरिचुअल क्वेश्चन बेटर हो जाए तो हम रेलवे में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं पब्लिक के लिए बहुत काम कर सकते हैं देश के लिए रेलवेज के लिए और हम लोगों की जो नैरो थिंकिंग है सेल्फ सेंटर सेल्फ कि हम अपने बारे में ही सोचते हैं तो यदि हमारा स्प्रिचुअल कोशेंट और ये मेडिटेशन टाइप कोर्स करें इसका फायदा उठाएं तो हमारा विजन बहुत बड़ा होगा और जब हम देश के लिए रेलवे के लिए सोचेंगे तो अपना तो एक लुहाब में ये अपना तो अपने आप ही हो जाएगा यदि हम ब्रॉड विजन रखेंगे तो ये छोटे छोटे तो अपने आप ही उसमें फिट हो जाएंगे जैसे एक मैनेजमेंट थ्योरी है कि आप बड़े एक बीकर में यदि आप बड़े बड़े पत्थर रखेंगे तो छोटे पत्थर अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे तो यदि बड़े बड़े मिशन कंट्री और स्टेट रेलवे के लिए रखेंगे तो अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं वो गोल सपने आप फिल लेकिन यदि आप नेरो थिंकिंग करेंगे एक बीकर में पूरी सेंड सेंड सेंड सी प्रायोरिटी आइटम भर देंगे तो ए प्रायोरिटी आप बड़ा सोच ही नहीं सकते तो ऐसे ही यदि आप छोटा सेल्फ सेंटर्ड अपने लिए रहेंगे सेल्फ इंटरेस्ट तो आप कंट्री और देश के लिए कुछ नहीं सोच सकते और आप बड़ा कार्य नहीं कर सकते तो जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि सबसे पहली बात है कि हमें अपने लिए समय निकालना है हम दूसरों के लिए परिवार के लिए समय ज़रूर देते हैं लेकिन अगर हम अपने लिए समय दे अपने आप को मैनेज कर ले अपने विचारों को अपने आप को देखने की कोशिश करें तो हम जो हैं जितना हम अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे ताकतवर बनाएंगे उतना ही हम दूसरों के काम आएँगे और दूसरे जो काम हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा आपका ये मैसेज बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और इसी साथ मैं चाहूंगा कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह से जीवन जिए, खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और जयशंकर शंकर गुप्ता जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुवन 90.4 पॉइंट सुनते रहो नमस्कार धुबन में मधुबन में बाबा से मिलन मनाए बचे मधुबन में बाबा से मिलन मनाए बचे मधुबन में मधुबन में मधुबन में मधुबन में मधुबन में बाबा से मिलन मनाए बचे मधुबन में मिलन मनाए बचे मधुबन में दानों से झोली भर जाए बाबा से जो मिलन मनाए भर दानों से झोली भर, जाए।, जाए, भर जाए, बर जाए, बर जाए भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए झोली हमारी भर जाए बाबा मधुबन में हमारी भर जाए बाबा मधुबन में मधुबन में मधुबन में मधुबन में मधुबन में बाबा से मिलन बनाए मधुबन में योगी सफल योगी बनाए बाबा मधुबन में सफल योगी बनाए बाबा मधुबन में मधुबन में मधुबन में मधुबन में मधुबन में अब मिलन बनाए बच्चे मधुबन में कहकर पुकारे प्यारे प्यारे बाबा हमारे मीठे बच्चे कहकर पुकारे कहकर पुकारे कहकर पुकारे कहकर पुकारे कहकर पुकारे कुछ हमारा ले जाए बाबा मधुबन में कुछ हमारा ले जाए बाबा मधुबन मधुबन में, में। अब मिलन बनाए बचे मधुबन में संगम के दिन कैसे सुहाने मिला मधुबन का लो क्या जाने लो क्या जाने लो क्या जाने रो क्या जाने लो क्या जाने खुद ही आकर सुनाए बाबा मधुबन ने खुद ही आकर सुनाए बाबा से मिलन मनाए बचे मधुबन में बाबा से मिलन <hans> मनाए बचे मधुबन में में में में बाबा